देवी भागवत प्रथम स्कंध सूत जी कहते हैं जब जगतगुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई उनके नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय एवं वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मृत्यमान हो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ गए तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाली में कहने लगे भगवान विष्णु बोले पद्मयोनी ब्रह्मा जी आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए भगवान क्यों आप इतने चिंतित हैं आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार भली हैं वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं जगत प्रभु उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया भगवान भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है अब आप मुझे बचाइए भगवान विष्णु बोले ब्रह्मा जी यहाँ विराजिए अब आपका भय समाप्त हो गया वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा सूरज जी कहते हैं इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे इतने में ही मत मधु और कैटअप दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुँचे मुनवरों सर्वत्र जल ही जल था बिना किसी अवलंबन के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे उनके सर्वांग में अहंकार भरा था वे ब्रह्मा जी से कहने लगे भागकर इसके पास चला आया क्या इससे बच सकेगा युद्ध कर यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे किंतु पहले अभी तू लड़ ले या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूं यो कह दे सूर्य जी कहते हैं मधु और कैतव की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे दानव श्रेष्ठ तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो महाभाग तुम बड़े बली हो तुम्हें असीम अभिमान हो गया है यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा सूर्य जी कहते हैं भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे फिर भी श्रीहरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था अभी कैटव वहीं ही ठहर गया दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्लयुद्ध करने लगे मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था फिर मधु और फिर कैटभ यो बार बार वे क्रोधांत क्रोधांध दैत्य शक्तिशाली श्रीहरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे मधु और कैटव को कुछ श्रम ना हुआ और भगवान विष्णु थक से गए जब पाँच हजार वर्षों तक लड़ाई होती ही रही तब भगवान श्रीहरी मधु एवं कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे सोचा अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक ना हुआ और मैं थक गया यह बड़े ही आश्चर्य की बात है मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया जो भगवान विष्णु को चिंतित देख मधु और कैटब को अपार हर्ष हुआ तब मत वाले दानों मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे विष्णु यदि तुझ में बल न रहा और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया महामते यदि यह न जचे अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर तुझे तो हम मार ही डालेंगे साथ ही इस चार मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे सूर्यजी कहते हैं महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे मधु और कैटब ने उन्हें जो खरी खोटी सुनाई उनकी बात सुनकर भगवान शांतिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे